योग पतंजलि सूत्र समाधिपाद यथा भी मतध्यानाद व उनतालीस अथवा जिसे जो कोई चीज़ अच्छी लगे उसी के ध्यान से समाधि प्राप्त होती है इससे यह ना समझ लेना चाहिए कि किसी असत वस्तु का भी ध्यान करने से बनेगा जो कोई सत्य वस्तु तुम्हें अच्छी लगे जो स्थान तुम्हें पसंद हो जो दृश्य या जो भाव तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो जिससे तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाता हो उसी का चिंतन करो परमाणु परम महत्वांतोष वशीकार चालीस इस प्रकार ध्यान करते करते परमाणु से लेकर परम बृहद पदार्थ तक सभी में उनके मन की गति अव्याहत हो जाती है मन इस अभ्यास के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म से लेकर बृहत्तम वस्तु तक सभी पर सुगमता से ध्यान कर सकता है ऐसा होने पर यह मनोवृत्ति प्रवाह भी धीरे धीरे क्षीण हो लगते हैं क्षीण वृत्तेरभिजात वणेर ग्रहित्री ग्रहणग्राह्यु तस्थ तदम जनता समापत्ति इकतालीस जिन योगी के चित्त चित्तवृत्तियाँ इस प्रकार क्षीण हो चुकी है वस में आ चुकी है उनका चित्त उस समय ग्रहित आत्मा ग्रहण अंतकरण और इंद्रियां और ग्राह्य पंचभूत और विषयों में उसी प्रकार एकाग्रता और एक भाव को प्राप्त होता है जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक भिन्न भिन भिन्न रंग वाली वस्तुओं के सामने भिन्न भिन्न भिन रंग धारण करता है इस प्रकार लगातार ध्यान करते करते कौन सा फल प्राप्त होता है हमें यह स्मरण होगा कि पूर्वोक्त एक सूत्र में पतंजलि ने विभिन्न प्रकार की समाधियों का वर्णन किया है पहली समाधि है स्थूल विषय को लेकर और दूसरी है सूक्ष्म विषय को लेकर आगे चलकर क्रमशः और भी सूक्ष्मतर वस्तुएं हमारी समाधि का विषय होती जाती है यह भी पहले कहा जा चुका है इन सब समाधियों के अभ्यास का यह फल है कि हम जितनी सुगमता से स्थूल विषयों का ध्यान कर सकते हैं उतनी ही सुगमता से सूक्ष्म विषयों का भी इन अवस्था में योगी तीन वस्तुएं देखते हैं ग्रहीता, ग्राह्य और ग्रहण अर्थात आत्मा विषय और मन हमें ध्यान के लिए तीन प्रकार के विषय दिए गए हैं पहला है स्थूल जैसे शरीर या भौतिक पदार्थ दूसरा है सूक्ष्म जैसे मन या चित्त और तीसरा है गुण विशिष्ट पुरुष अर्थात अस्मिता या अहंकार यहाँ आत्मा का अर्थ उसके यथार्थ स्वरूप से नहीं है अभ्यास के द्वारा योगी इन सब ध्यानों में दृढ़ प्रतिष्ठ हो जाते हैं तब उन्हें ऐसी एकाग्रता शक्ति प्राप्त हो जाती है कि ज्यों ही वे ध्यान करने बैठते हैं त्यों ही अन्य सभी वस्तुओं को मन से हटा दे सकते हैं वे जिस विषय का ध्यान करते हैं उस विषय के साथ एक हो जाते हैं जब वे ध्यान करते हैं तब वे मानवस्फटिक के एक टुकड़े के समान हो जाते हैं या स्फटिक यदि फूल के पास रहे तो वह फूल के साथ मानो एक रूप हो जाता है यदि वह फूल लाल हो तो स्फटिक भी लाल दिखाई देता है और यदि फूल नीले रंग का हो तो स्फटिक भी नीला दिखाई देता है